आप यज्ञवाहक जितेंद्रिय सत्यस्वरूप भक्त तट तट पर होने योग्य तथा तटनीपति समुद्र हैं आपको नमस्कार है आप अन्नदाता अन्नपति और अन्न के भोगी हैं आपको नमस्कार है आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं आपको नमस्कार है आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है आप बालक रूप धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप वाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है आपको नमस्कार है आप शुद्ध बुद्ध छोभड़ और छह रूप हैं आपको नमस्कार है आपके केश गंगा की तरंग से अंकित रहते हैं आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं आप संध्या आदि छह कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि तीन कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप वर्णों और आश्रमों के पृथक-पृथक धर्म की विधिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कलकल -कल शब्द करने वाले हैं आपको नमस्कार है आपके नेत्र श्वेत पीले काले और लाल रंग वाले हैं आप धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रथ क्रत, संहार प्रथन संहार करता सांख्य सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं आपको नमस्कार है आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं चौराहा आपका मार्ग है आपको नमस्कार है आप काला मृगचर्म ओढ़ते और सर्प काय यज्ञोपवीत पहनते हैं ईशान आप रुद्र समुदाय रूप हैं भरिकेश पीले केश वाले आपको नमस्कार है व्यक्ता व्यक्त स्वरूप अंभिकानाथ आप त्रनेत्रधारी को नमस्कार है काल और कामध्येव के मध्य को इ्छानुसार चूण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर आपको नमस्कार है सब द्वारा नंदित और सबके संहारक आपको नमस्कार है दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं आपको नमस्कार है चंद्रार्ध सनयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है आप अन्न करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु अन्नभोक्ता और रक्षक हैं आपको नमस्कार है आप ही प्रलयकालीन अग्नि हैं देवदेवेश्वर आप ही जरायुज अंडज सेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के जीव हैं चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा हैं जल में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं आप ही सबकी परम योनि हैं चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक् साम तथा ओंकार कहते हैं सामगान करने वाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता हाय हाय हरे हाय हुआ हाव आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं आप ही यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में है ब्रह्मवेदता कल्प और उपनिषद आदि के समूहों से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो जो वर्ण और आश्रम हैं वह सब आप ही हैं बिजली की चमक मेघ की गर्जना समवत्सर ऋतु मास पक्ष कला तासठा नमीश नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप हैं बैलों के ककुद्ध थूहे और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं आप मृगों में मृगराज सिंह सर्पों में तक्षक तथा शेषनाग समुद्रों में क्षीर सागर मंत्रों में प्रणव शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं आप ही इच्छा राग द्वेष मोह शांति क्षमा दोषाय दृढ़ निश्चय धैर्य लोभ काम क्रोध जय और पराजय हैं आप गदा बाण धनुष खटवांग और मुद्र धारण करने वाले हैं आप ही छेदन भेदन और प्रहार करने वाले हैं नेता और मन्ता आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं मनुक्त 10 लक्षणों वाला धर्म अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं चंद्रमा समुद्र नदी छोटा तालाब सरोवर लता बेल घास अन्न पशु मृग और पक्षी भी आप ही हैं द्रव्य कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं आदि अंत मध्य गायत्री और ओंकार भी आप ही हैं हरा लाल काला नीला पीला अरुण चितकबरा कपिल बभ्रु भूरा थाख्ता और शाम आदि रंग भी आप ही हैं आप सुवर्ण रेता अग्नि के नाम से विख्यात हैं आप ही स्वर्ण माने गए हैं सुवर्ण आपका नाम है और स्वर्ण आपको प्रिय है आप ही इंद्र यम वरुण कुबेर वायु प्रज्वलित अग्नि सर्भान राह और भान सूर्य होता हवन करने वाले भूत्र हवन होम में हवन द्वारा पूज्य भूत भवी और प्रभु भी आप ही हैं त्रिशोपर्ण ऋचा और यजुर्वेद का सतरुद्रिय आपका ही स्वरूप है आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं आप ही प्राण रजोगुण तमोगुण सतोगुण हैं वात अपान समान उदान व्यान उपनेष निमेश आंखों का खोलना मीचना भूख प्यास तथा जंभा जंभाई हैं आप लोहितांग लाल शरीर वाले दृष्टि दाढ़ों वाले महावक्त्र बड़े मुख वाले महोदर बड़े पेट वाले सुचरोमा पवित्र रोएं वाले हरित चमसू पीली दाढ़ी मूंछ वाले ऊर्ध्व केश ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जंगम हैं गीत वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है आप ही मत्स्य उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं आपको कोई जीत नहीं सकता आप जल पानी में रहने वाले सांप और फुटीचर एकांतवासी गृहस्थ हैं आप ही विकराल विपरीत काल सुकाल दुष्काल तथा काल नाशक हैं मृत्यु अक्षय एवं अंत भी आप ही हैं आप क्षमा माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं आप संवरत प्रलय काल वरतक नित्य विद्यमान संवरतक प्रलय कालीन एवं बलाहक मेघ हैं आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की घंट की और घंटी कहलाते हैं मस्तक पर चोटी धारण करते हैं खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है आप ब्रह्मा हैं आपके मुख में कालाग्नि का निवास है दंड धारण करने वाले सिर मुड़ाए रहने वाले तथा त्रदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं चारों युगों चारो वेद चार प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों के उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं क्षर विनाशी अक्षर अविनाशी प्रिय धूर्त गणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं पर्वत एवं बाड़ी के स्वामी हैं पार्वती जी के प्रियतम हैं शिल्पकारों के स्वामी शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं आपने ही भग के नेत्रों का विनाश किया है आप अत्यंत क्रोधी हैं पूसा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं स्वाहा स्वधा वसतकार और नमस्कार सब आप ही हैं आपको नमस्कार है आपका व्रत गूढ़ रहता है आप स्वयं भी गुण हैं तथा गूढ़ व्रत का चरन करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं आप ही तरने और तारने वाले हैं सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं धाता धारण करने वाले विधाता विधान करने वाले संधाता जोड़ने वाले निधाता बीज डालने वाले धारण धर तप ब्रह्म सत्य ब्रह्मचर्य तथा आर्जव saralta aapke hi naam hai.